उनिषत को प्रारंभ कर रहे हैं उपनिषदों में आध्यात्मिक विद्या आध्यात्मिक बातें हमें मिलती हैं संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक 108 या ढाई इतनी उपनिषद हैं, प्रचलित हैं लेकिन उनमें से 11 उपनिषद 10 उपनिषद मुख्य मानते हैं जिनका की हमारे यहाँ ये क्रम चल रहा है उसमें छंदों के उपनिषद भी एक है महत्वपूर्ण तो उपनिषद है बड़ी उपनिषद है उपनिषदों में अध्यात्म की बातें बताई जाती हैं, तो बैठ करके पास में बताई जाती हैं। ये उपनिषद शब्द है इस बात को बताता है कि पास में नीचे बैठ करके क्योंकि तो अध्यात्म की विद्या आंतरिक विद्या है गहन विद्या है तो वो पास में बैठ करके चर्चा करके समझी जाती है उन विषयों को हम ध्यान से सुनते पास में बैठकर के सुनना पढ़ना सामान्य बात को भी जब हम देखते हैं तो जब कोई महत्वपूर्ण बात होती है तो हम पास में बैठकर के उस पर चर्चा करते हैं निकटता से परस्पर बैठ कर देर तक चर्चा करते हैं और ऐसे ही हल्की फुल्की कोई बात होती है तो दूर से भी बोल देते हैं किसी को केवल पुकारना हो बुलाना हो कोई एक सूचना देनी हो हम तो दूर से भी दे सकते हैं लेकिन कोई बड़ा विस्तृत विषय हो गंभीर विषय हो उसको ऐसे दूर से नहीं बोल करके कहा जाता है समझाया नहीं जाता समझाया नहीं जा सकता उसके लिए तो हम कहते नहीं थोड़ा बैठ के बात करेंगे और विस्तार से चर्चा है कुछ गंभीर बात है निकटत से बात करेंगे तो ऐसे ही ये अध्यात्म की विद्यार्थी बैठ के निकट बैठ के गंभीर विषय है ध्यान से विचारना होता है ध्यान से सीखना होता है इसलिए नाम ही इनका उपनिषद करती है एक बार हम चलते फिरते भी बातें करते हैं कुछ सामान्य बातें चलते फिरते भी करते है। टेलते टेलते हैं टहलते टहलते हम बातें करते जाते हैं लेकिन ज्यादा गंभीर बात हो तो हम टहलते टहलते नहीं करते प्राय नहीं करते हैं, हम बैठ जाते जितना तो हम स्थिरता से बात करते हैं तो उतनी अधिक वो समझ में आती है भागते भागते करें तो नहीं होगी चलते चलते फिर भी हो जाती है क्योंकि उसमें गति हमारी कम होती है लेकिन जब बैठते हैं तो शरीर की गतिविधि हम रोक देते हैं शरीर को स्थिर कर देते हैं तो बुद्धि भी हमारा तंत्र तंत्रिका तंत्र भी शरीर की तरफ नहीं जाता है उधर की शक्ति हम केवल मानसिक रूप से सुनने देखने तो एक विषय पर केंद्रित सारी शक्ति प्राण हमारा चेतना उधर उसके ऊपर लग जाता है और वैसे भी हम अकेले भी हो और चल हमारे को कोई एकदम विचार आ जाए सुख विचार और हम उसको पकड़ना चाहते हैं तो हमारी गति रुक जाएगी हम रुक जाते हैं कोई एकदम विचार आया तो रुक जाएंगे हम नहीं कि कोई बात आई है क्या विचार आया शरीर को हम स्वभावतः ही रोक देते हैं और रोक करके उस बिंदु पर विचार करते हैं चलते चलते भी व्यक्ति रुक जाता है कार्य करते करते भी बैठ जाता है अकेला भी तो जब भी कोई हम गंभीर कार्य करते हैं तो उसमें अतिरिक्त गतिविधियों को रोक देते हैं तो ऐसे ही ये अध्यात्म विद्या गहन है विचारणीय है चिंतनीय है सुख्म विषय है तो अन्य गतिविधियां रोक करके बैठ करके की जाती है और पास में बैठ के की जाती है तो इसलिए उपनिषद इसका नाम रखा जाए चांदोज्य उपनिषद की उपनिषद है और सांवेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है उसको कांडीय ब्राह्मण बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ भी वेदों के ही व्याख्याएं होती हैं, बहुत सी कुछ बातें और भी होती हैं उसमें कर्मकांड भी बताया जाता है अध्यात्म की बात भी बताई जाती है उसके अंदर तो सावेद की एक शाखा है कौथुम शाखा इस शाखा का नाम है कौथुम कौथुम उस कौथुम शाखा का एक ब्राह्मण है जिसको तांडीय ब्राह्मण बोलते हैं तांडीय ब्राह्मण और वो विस्तृत है उसके अंदर 40 भाग किए हुए हैं 40 अध्याय हैं अब उस एक ही ब्राह्मण के कई नाम दिए गए उसको बाद में टुकड़ो में कर दिया गया खंड खंड कर दिया गया मूल एक ही ब्राह्मण था 40 अध्याय लेकिन उसको बांट दिया गया अलग अलग प्रसंगों के कारण से उसके शुरू के 25 अध्याय को अलग कर दिया उसको पंचविंश ब्राह्मण के नाम से कह दिया गया पंचविंश मतलब 25, तो 25 को अलग बांट दिया गया तो उसको पंचविंश ब्राह्मण कह दिया इसको तांडे ब्राह्मण नाम से भी कहते थे ये जो पूरा तांडीय ब्राह्मण है जिसमें चालीस अध्याय है। हैं और जो पच्चीस हैं प्रारंभ के उसको पंचविंश ब्राह्मण या तो तांडे ब्राह्मण नाम से भी कह देते हैं अब इसके आगे छब्बीस से लेके तीस तक ये जो पांच अध्याय थे इसमें पहला अध्याय छब्बीस है था षडविंश तो इसका नाम षडविंश ब्राह्मण रख दिया गया क्योंकि छब्बीसवें अध्याय से शुरू होता था ये पांच अध्यायों को अलग किया गया ऐसे तीस अध्याय हुए और उसका 31 और 32 अध्याय इनको मंत्र ब्राह्मण के नाम से कहा गया मंत्र ब्राह्मण उसी के ही दो अध्याय अलग कर दिए गए और 32 से लेकर 40 तक जो आठ अध्याय थे वो ये है छंदो ब्राह्मण जिसको कि हम दूसरे रूप में छांदोग्य उपनिषद के नाम से बोलते ब्राह्मण ग्रंथों के जो आध्यात्मिक भाग होते हैं उनको प्राय अलग करके उपनिषद के रूप में प्रस्तुत किया जाता तो ये जो छांदोग्य उपनिषद है ये सांबेद की कौथम शाखा कांडीय का, तो ब्राह्मण है उसी के बत्तीस से तैतीस ले से लेकर के तैतीस से लेकर चालीस तक के अध्यायों का संग्रह इसमें जो छो के आप उपनिषद देख रहे हैं इसमें आठ प्रपाठक हैं। वो आठ प्रपाठक ये अध्याय हैं। और फिर उनके अंदर खंड और दूसरी चीजें होती हैं छोटे छोटे लेकिन आठ प्रपाठक हैं। ये बत्तीस से लेकर चालीस अध्याय इसके माने जाते हैं तो चार वेदों में सावेद एक वेद है और वो उपासना का वेद है और ऋग्वेद को ज्ञान का वेद ज्ञान की प्रधानता है उसमें यजुर्वेद में कर्म की प्रधानता है और सामवेद में उपासना की प्रधानता है उपासना है और अथर्ववेद में विज्ञान तो उस वेद का ये ब्राह्मण है इसी को उपनिषद का उस ब्राह्मण ग्रंथ में जो भाग और गंभीरता से बैठ के विचार करने योग्य हैं, वो यहां पर इस उपनिषद के रूप में अलग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसे और भी हमारे यहां परंपरा रही है किसी ग्रंथ को विस्तृत ग्रंथ है उसका एक भाग लेकर के और हम अलग से नाम दे देते हैं जैसे कि गीता को महाभारत का ही भाग है लेकिन एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी प्रचलित है इस विशेष प्रयोजन से एक विशेष विषय विशे को लेकर के अलग करके उसका पठन पाठन उतने भाग का अलग चल पड़ा तो वो एक अलग ही ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध तो हो गया तो ऐसे ही ये छांदो के उपनिषद है जुड़ाव इसका वेद से है वेद की व्याख्याएं है वेद में कही गई बातों को कह रहे हैं और साम यानी तो यहां पर उपासना का विषय है और उसमें परमात्मा ब्रह्म तो यहां पर रहेगा ही उसमें जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो यहां पर हमारे को देखने को मिलेगा परमात्मा का मुख्य निज नाम ओम हम सब जानते हैं बोलते रहते हैं अब उपनिषद में उपासना के लिए हमारे अंदर भावनाएं जगाने के लिए बात को समझने के लिए या तरह तरह से उस बात को रखा जाता है कुछ कथाएं आएंगी कुछ रहस्यात्मक बातें आएंगी सीधे सीधे वो नहीं समझ में आती कुछ कुछ उनका संकेत हमें पता लगेगा और जो का तो उसको घटाने लगेंगे तो वो घटता नहीं है वो केवल उनका तात्पर्य कुछ कुछ लिया जाता है कहना क्या चाह रहे हैं वो तो एक सार कहना चाहता है वो हमारे को अभी प्रारंभ से ही पता लगेगा और पूरे इस उपनिषद में जगह जगह ऐसी बातें आएंगी अगर सीधे सीधे शब्द को पकड़ेंगे तो लगेगा ये तो कोई भी मतलब नहीं है तो कुछ उपमाए देते हुए उदाहरण देते हुए उस बात को समझाना है किसी बात को तो हमें भी इसको पढ़ते हुए एक सार लेना है कि यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं तो छदोग्य उपनिषद में अब ये जो छंदोग्य शब्द लिखा है इसमें छंद एक शब्द है छंद बहुत से छंद होते हैं आपने सुने होंगे मंत्रों को विशेष शब्द रचना अक्षरों की मात्रा आदि के आधार पर अलग अलग छंद होते हैं जैसे गायत्री छंद है ऐसे और बहुत सारे छंद होते हैं इसमें कुछ हम गायन करते हैं विशेष प्रकार से गायन करते हैं उनको गायन की प्रक्रिया होती है तो छंदोग्य में छंदोग्य शब्द में एक मूलमय शब्द है छंदोग छदान तो सी ये गायनती छंदों को जो गाते हैं ते छदा छंद मतलब तो विशेष प्रकार का रचना और उसको उसको विशेष प्रकार से जैसे हम गद्य और पद्य दो तरह की रचनाएं है देखते हैं ऐसा एक तो कविता के रूप में होता है और एक गद्य के रूप में यानी अनुच्छेद के रूप में होता है तो जो काव्य रचना होती है वो छंदोबद्ध होती है उसमें कुछ छंद होते हैं विशेष प्रकार के से अक्षरों का समायोजन होता है तो उस ढंग से गाई जाती है तो छंदान ये गायंती छो को जो गाते हैं उनको कहते हैं छंदोग छोगाहते छंदोगाह और जो छोगोग होते हैं उनका उनसे संबंधित जो बात होती है तस्दम अर्थ के अंदर उनको उसको कहते हैं छंदोग छदों को जो गाते हैं उनसे संबंधित जो ग्रंथ है विषय है उसको कहते हैं छंदोग और अष्टाध्या में तो इसके लिए एक सूत्र भी अलग से लिखा छंदोगिक याचिक भव विचय प्रत्येक किया उससे इसको छंदोग से छंदोग्य छोग्य शब्द बनता है छंदों को गाने वालों का जो है उनसे जो आया है उनसे संबंधित है उसको छंदोग्य कहते हैं और छंदों को गाने वाले कौन सा होते हैं सामगान जो किया जाता है वो ऋग्वेद के मंत्र होते हैं रिचाएं होती हैं उसको गाया जाता है अलग अलग तरीकों से और वो हमारे को भी शुरू में भी पता लगेगा कि देखो ये उस चीज को कह रहे हैं तो ये सामवेद से संबंधित है जो छंदों को गाते हैं उनसे संबंधित है। ये एक उपनिषद है तो छंदों के उपनिषद इसका नाम रखा गया देखिए इसको प्रारंभ भी किससे कर रहे हैं ओम इेत अक्षरम उदगीतम उपासित ओम शब्द से प्रारंभ किया उपनिषद का ओम इति इत अक्षरम ओम ये जो एक शब्द है अक्षर यानी शब्द एक पद है ओम नाम का जो पद है ये इसको उदगीतम उपासित इसको उदगीत के रूप में इसकी उपासना करे इसको उदगीत कहे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 इसकी ओम इस अक्षर की ऊंचे स्वर से हम उदगीत के रूप में इसकी उपासना करेंगे तो ओम इति ही उदगा उदगीत को ही एक दूसरे शब्द से खोल रहे हैं ओम ये जो शब्द है इसको उदगाती उदगाती ऊंचे स्वर से गाता है ऊपर से बोलता है ऊंचा ऊंचा करके बोलता है तस्से उप व्याख्यानम उसकी व्याख्या इस ग्रंथ के अंदर अब आगे की जाएगी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 तो योग दर्शन जो है वो ऋग्वेदी परंपरा का है प्रणव शब्द का प्रयोग किया जाता है तो प्राय करके अपवाद है इन बहुत जगह पे आप प्रणव भी देखेंगे उदगित भी देखेंगे लेकिन प्राय करके ऋग्वेदी प्रणव शब्द का प्रयोग करते हैं और सामवेदी उदगित शब्द से बोलते हैं है। प्रणव का भी मतलब प्रकर्ष रूप से उसकी स्तुति की जाती है नू यथ प्रकर्ष रूप से जिसकी स्तुति की जाती है वो परमात्मा उसको और जिस शब्द के द्वारा प्रकर्ष रूप से विशेष रूप से परमात्मा की स्तुति की जाती है उसको प्रणव कहते हैं ओम ओम शब्द ही है परमात्मा का वाचक और सामवेदी जो ऊंचे स्वर से गाते वो उद्गीत शब्द उन्होंने उसके लिए प्रयोग किया अथर्वेद में भी प्रणव शब्द का प्रयोग होता है मुंडकोपनिषद के अंदर प्रणवो धनुषरोत्मा पीछे जिन्होंने देखा है प्रणव क्या है धनुष है वह प्रणव शब्द मतलब ओम के लिए कहा गया वो अथर्वेद उपनिषद है मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की परंपरा का उपनिषद है वहां भी प्रणव शब्द का प्रयोग किया तो प्राय करके सामवेदी उदगीत शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये जो ओम है इसको उदगीत के रूप में उपासना करें वो कैसे करेंगे उसकी व्याख्या आगे बताएंगे कैसे उसको उदगीत बनता कैसे संबंध कैसे जुटता है उसका तो ये जो उदगीत है ये कितना महत्वपूर्ण है उसको समझाने के लिए आगे कुछ बातें बताएं। बताए आगे देखिए देखते हैं ऐशां भूताना पृथ्वी रस इन भूतों का अभी भूत कौन से वो यहां तो अभी इस उपनिषद में नहीं बताया गया लेकिन प्रसंग से पहले जो भी उन्होंने बताया है। पांच भूत माने जाते हैं अपने यहां पर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 और गुण विशेषता उसका चीज का रस होता है तो पृथ्वी एक ऐसी चीज हो गई जैसे कि सबका सार रूप में यहां पर आ गया हो पांचों भूतों के भी रस माने जा सकते हैं आकाश का भी तो चार या पांच तो पिछले तीन या चार इसमें आ गए और इसका अपना जो गंथ है इसमें सबसे अधिक है सबसे अधिक उस तरह से गुण हमें प्रतीत होते तो ये एक सार हो गया आश्रय हो गया यानी औरों की अपेक्षा इसका महत्व तो अधिक बताया जा है सार जो चीज होती है उसका महत्व अधिक होता है जो छिलका थोथा बसता है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है सार मतलब महत्वपूर्ण भाग श्रेष्ठ भाग अच्छा भाग आश्रय भाग तो ऐशाम भूताना पृथ्वी रस। एक रह समझने के लिए है कि इन सब में अधिक महत्वपूर्ण पृथ्वी दूसरे ढंग से देखें तो अग्नि आदि जल आदि इसका आश्रय कौन है किसने धारण कर रखा है जल को पृथ्वी ने धारण कर रखा है वैसे अंतरिक्ष में भी रहता है जल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 कहेंगे इस पृथ्वी ने कर बैठा तो इन सब से ये पृथ्वी को एक महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि ऐसा भूताना पृथ्वी रस एक बात अब पृथ्वी का इन सब भूतों का रस तो पृथ्वी हो गई पृथ्वी का रस क्या है विशेषता है। उससे भी और विशेष क्या है तो कहा पृथ्व्या आपो रस पृथ्वी का भी रस क्या है बोले तो जल पृथ्वी का रस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 जल नहीं हो तो ये पृथ्वी क्या करेगी इस पर कुछ गतिविधि नहीं होगी कुछ कार्य नहीं होंगे इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया तो पृथ्वी आपको रस हो चलो अब जल का जल का रस क्या होगा जल में से क्या रस निकालेंगे यू कुछ भी रस नहीं निकल सकता ना जल तो रस है ही जल में से क्या रस निकलेगा लेकिन फिर भी कहा जा रहा है देखो जल का भी रस है क्या है अपाम औषध है ओ रस जलों का रस भी औषधियां है औषधियां वो होती हैं जो जिनमें अन्न पैदा होता है जो तो पकने के बाद में पेड़ समाप्त हो जाता है जैसे गेहूं चावल चना जो उड़द इत्यादि जो चीजें औषधियां कौन सी होती हैं फल पाकांत तो होती हैं फल के पक जाने पर जिनका अंत हो जाता है सूख जाती है उनको औषधियां कहते हैं जितनी हमारी फसलें हैं और भी बहुत सारे धन धान्य होते हैं उनको औषधि के रूप में करते हैं अथवा और जैसे जड़ी बूटियां होती हैं हम दवाई के रूप में जिनका प्रयोग करते हैं उनको भी औषधि कहते हैं। अब जल अधिक महत्वपूर्ण है या इस जल से उत्पन्न हुई भी औषधियां ये अधिक महत्वपूर्ण है औषधिया तो अधिक महत्वपूर्ण है।, तो है क्योंकि वो हमारे लिए और अधिक उपयोगी हो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 एक एक करके उसका सार बता रहे हैं और बोले जी जितने भी साम हैं, जितनी स्तुतियां रिचाएं हैं उनका हमने गायन किया है ये उसका रस है रस और उदगीत किसे कहा था पहले कहा था ओम इत्ये तक उदगीतम उपासम ये जो शब्द है इसको उदगीत नाम से कहो और ये ओम कैसा है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 और शाम है तो उसमें रिक भी है स्तुति भी है साथ में ओम शब्द में स्तुति भी छुपी हुई और ओम को कौन बोलेगा तो बोलेगा से ही तो बोलेंगे वाणी का प्रयोग करना पड़ेगा और वाणी कौन बोलेगा पुरुष मनुष्य बोलेगा और मनुष्य जीवित कैसे रहेगा औषधियों से रहेगा औषधिया कैसे आएंगी जल से आएंगी जल कैसे होगा पृथ्वी से होगा इस सारू ये सारी चीजें हमारे को लिए उपयोगी है और किसके लिए ओम के लिए उदगीत के लिए इन सबका सार इन सबका प्रयोजन दूसरे ढंग से कहें तो ओम के रूप में है तो सामना उदगीत हो रस हो और ये जो रस है ये कैसा रस है अब देखिए इनका प्रयोजन ही यही था बताने का तो अगला रंश देखिए तीसरा स एश रसा नाम ये जो है ये जो उदगीत है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 पूर्वार्थ और परार्थ शब्द हम बोलते हैं किसी एक चीज के दो भाग होते हैं आधा भाग एक पूर्व अर्ध और एक उत्तरार्ध जैसे दिन का है बारह बजे से पहले का भाग पहले का आधा भाग और उसके आगे का आगे वाला ऊंचा माना जाता है उस दृष्टि से तो पहला आधा भाग और बाद का आधा भाग उसी तरह से परार्थ यह शब्द बिल्कुल अंतिम सीमा वाला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 पिछले वाक्य में जो इन्होंने कहा था उसमें देखिए आठवां भाग बनेगा भूतों का रस पृथ्वी ये एक पहला रस हुआ पृथ्वी का आपा आपा का औषधि औषधि का पुरुष पुरुष का वाणी और वाणी का वाक वाक का रिक रिक का शाम और स, फिर शाम का उत्गीत आठवां हो गया एक ज्यादा हो गया उदगीत जो है ये आठवां बनेगा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 ऐशा रसा नाम रसतम परमा परार्थो अष्टमो यद उद्गी ये ओम उद्गी ये रसों का भी रस है ठीक तो है और पूछना है इसने किसी को बोलो में जल तो फिर पच्चीस दूसरा पर्व आठवा रस सुबह छह रस भोजन में रस ये के है रस का छह साल का आठवा ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है इसमें कि इसके मलो लो मधुर आदि छः रस होते हैं कुछ ज्यादा भी कहते हैं साहित्य के रस है संगीत के है ये सब भाव के रूप में होते हैं। ऐसा कोई क्रम वाली बात तो यहाँ नहीं ऐसा मेरे को नहीं कुछ अभी प्रतीत हुआ ऐसा हो सकता है कुछ उन्होंने किया लेकिन ऐसा कुछ व्याख्याकार ने भी नहीं लिखा मेरी जानकारी में नहीं आया तो उस, उस क्रम को छ सात आठ के किया हो ऐसा तो नहीं लेकिन यहाँ बताना चाहते है कि ये बहुत उससे श्रेष्ठ उससे श्रेष्ठ उतना है सर तो जो आपने लिखा है पूछा था पहला प्रश्न की इन भूतों में पृथ्वी रस है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 ये ओम के पर्याय वाची तो नहीं कहेंगे इसको ओम तो एक शब्द तो सीधा परमात्मा का वाचक हो गया अब इस ओम शब्द को भी कहने वाला एक शब्द हो गया ओम शब्द परमात्मा का वाचक हुआ परमात्मा को कहने के लिए एक नाम रखा ओम उसका अपना अर्थ है कि रक्षक है और सारे गुण उसमें आ गए अब इस ओम को कहने के लिए भी एक शब्द का प्रयोग किया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 जहाँ ये कहा जाएगा उद्गीत का जब करें उद्गीत को बोलें इसका मतलब ओम को ही बोला जाता है उद्गीत तो उसका नाम है ठीक है तो इस रूप में ये पर्याय वाची के नहीं कहा जाएगा मोटे तौर पे हम कह देंगे जो ओम है वही उद्गीत है ये खुद भी बोलेंगे जो ओम है वो उद्गीत है जो उद्गीत है वो ओम है और जो शुरू में कहा ओम इतना उदगीतम उपासित ओम को उदगीत समझो आप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 और उदगीत तो बोले आपने रिक शब्द तो बोल दिया साम तो बोल दिया और उदगीत बोल दिया ये है क्या चीज उसको समझाने के लिए बात को रखें तो इसमें पहले पूछा इन्होंने चौथा देखे कथमा कथमा रख कथमा रिक कौन कौन से रिक है या कौन सी रिक है कौन से रिक मतलब ये क्या चीज है रिक चूकी स्त्रीलिंग है इसलिए कथमा कथमा बोल दिया इन्होंने थमत कथमत साम कौन सा कौन सा शाम साम है क्या चीज साम चूंकि नपुंशकलेंगे सा कथमत कथमत उन्होंने लिख दिया और कतमा कतमा उदगीत इति उदगीत है ये पुल्लिंग में इसलिए कतमा कतमा पुल्लिंग में शब्द प्रयोग कर दिया ये विमृष्टम भवती ये बात अभी सोचने की है विचारने की है कि कौन सा कौन सा होगा या कौन सा होगा कौन सा कौन सा कहने में अनेकों का ग्रहण हो जाता है एक भी होता है तो भी इस तरह का प्रयोग हो जाता होगा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 तो जितनी भी रिक भाग है ऋचाए हैं, स्तुतियां हैं, वो वाणी रूपी तो हैं। वाणी है वहां वाक्य है कुछ ना कुछ है बिना वाणी के नहीं हो पाता भाषा है वहां पर कुछ वाक्य रचना है तो क्या वाघ है व रिक यहां रिक का मतलब वाणी है वाणी ही यहां पर रिक है और प्राण साम साम क्या है साम इसमें विद्यमान प्राण है जैसे हमारे शरीर में प्राण होते हैं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 प्राण सामा तो चीज हो गई आगे कहा ओम इत अक्षरम उदगीत और उदगीत क्या है ओम इत्ये तत्म ये जो ओम नाम का अक्षर है यही तो उदगीत है प्रारंभ में भी कहता था ओम इत्ये तत्म उद्गीतम उपासित हमारे यहां पर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 ये ओम शब्द सबसे महत्वपूर्ण ओम उदगीत है यही सार रूप में है तो प्राण है साम इत अक्षरम उदगीत है आगे देखें तदवा एक तिथुनम यद वाक् प्राणश्च रिख चाम ये दोनों जोड़े हैं कौन से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 रिचा है तो शाम भी होना चाहिए उसमें माधुर्य भी आना चाहिए गायन भी होना चाहिए आगे देखिए ये जो जोड़े हैं दो जोड़े बता दिए इन्होंने वाक और प्राण के और रिक और शाम के वैसे इन दोनों को ही समझाया भाई वाक ही तो साम, वाक ही तो रिक है और प्राण ये शाम है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 जुड़ करके आते हैं किससे जुड़ करके ओम के साथ में जुड़ते हैं ओम जो ये उद्गीत है उद्गीत के साथ में ये जब दोनों रिक और साम जुड़ जाते हैं वाक और प्राण जुड़ जाते हैं तो समागच्छता आ पे तो वही तावन अन्योन्य काम तो ये दोनों एक दूसरे की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो जाते हैं।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 और गायन किस लिए किया जा रहा है ये कुछ भाव का अभिव्यक्ति होगी शब्द आएंगे तो संगीत तब को परिपूर्ण होगा जब उसके साथ में शब्द भी जुड़ जाते हैं, विशेष शब्द जुड़ जाते हैं तो ओम के साथ में जब ये दोनों शब्द और अर्थ ये शब्द और भावना वाणी और प्राण ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तो ये एक दूसरे की कामनाओं को पूरा करने वाले हो जाते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं सहायक होते हैं आप तो भाई तावन अन्योन्या काम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 और जिसने इस बात को जान लिया अभी तक जो इन्होंने बातें कही उसके लिए कह रहे हैं, आपई तावई कामान भवती यह एतद एवं विद्वान अक्षरम उदगीतम उपासते, यह एतद एवं विद्वान जो इस प्रकार से जानने वाला किस प्रकार से जानने वाला जो बातें अभी बताई गई उदगीत रसतम है सारतम है सबसे श्रेष्ठ है परम है और उसके साथ में दो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे की पूर्ति करते हैं जिसने इस बात को समझ लिया य एवं विद्वान ए तम विद्वान अक्षरम उदगीतम उपास समझ के आप जो उत्गीत अक्षर की उपासना करता है यानी ओम शब्द की उपासना करता है ओम का जप करता है साधना करता है इस बात को समझ करके जो करता है तो क्या आपईता हवाई कामान भवती उसकी जो कामनाएं हैं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 जो वो चाहता है वो उसको मिल जाता है अध्यात्म की साधना का एक आधारभूत बात कहा तो आपता हवाई कामान उपास्ते तो ओम की एक ढंग से व्याख्या एक और व्याख्या भी आगे करेंगे इसमें कुछ पूछना है कि नहीं बात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 वो जब गाने लगते हैं और जिनको उसमें रस आ रहा होता है तो लगता है जैसे हृदय में घुस गया अंदर तक दिमाग में अंदर तक गहराई तक चला गया ऐसा प्रतीत होता है अगर उन्ही शब्दों को वैसे बोला जाएगा तो वो उतनी गहराई में नहीं जाएगा कीर्तन चलता है बार बार बार बार हम जब करते हैं और संगीत के साथ में करते हैं विभिन्न धुनों में करते हैं तो वो बहुत अंतर तक चला जाता है गहराई तक जाता है उससे शीघ्रता से लाभ होता है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 कितना बोलेंगे ये भी हा अर्थ में ही आता है संस्कृत में प्रयोग होता है लेकिन जिनको इसका पता नहीं है उनको समझ में नहीं आता कि ओम शब्द क्यों बोल रही है इन्होंने क्योंकि वो ओम मतलब तो पर परमात्मा ही अर्थ लेते हैं लेकिन ये अनुच्चे अर्थ में संस्कृत में प्रयोग किया गया तो जब हम उपासना में भी ओम शब्द बोल रहे हैं वहां स्तुति कर रहे हैं वो रिक और शाम एक अलग भाग हो गया उसके साथ साथ ये दूसरी बात भी है जो यहां पर बताना चाह लोक में भी हाँ अर्थ में प्रयोग है अपनी जगह पे उसके साथ साथ ये अध्यात्म में भी उपासना में भी इसको जोड़ रहे हैं तत तत ये ओम एक अनुज्ञा का अक्षर भी है स्वीकारने के अर्थ में हाँ किंच किन्... अनुजाना ओम इतव तद आह जो कोई अनुजानाती जानता है मैंने पीछे पीछे जानता है किसी ने कुछ कहा और उसके पीछे पीछे कहा ठीक है ऐसा है तो ओम इतिहा तद आह वो ओम इस शब्द का प्रयोग करता है संस्कृत में ऐसा प्रयोग होता है तो एशो शो एवं समृद्धि ये जो अनुज्ञा है ये समृद्धि का द्योतक है ये अनुज्या है स्वीकृति है ये समृद्धि बढ़े का है हाँ ठीक है मैं स्वीकार करता हूं हां मैं स्वीकार करता हूं ओ मैं स्वीकार करता हूं अब इसको परमात्मा के संदर्भ में देखी तो परमात्मा ने बहुत सारे उपदेश आदेश हमारे को दिए निर्देश दिए शास्त्रों में परम कथा ओम ओम ओम अब ये स्वीकारने अर्थ में ओम बोला जा रहा है कि तो परमात्मा ने ये कहा ये निर्देश दिया मागृदय कस्य सुधनम ओम कुर ने वे है दूसरे का धन मत लो लाल लालच मत करो लोभ मत करो कर्म करते हुए जियो अक्षय मा दिव्य जुओं से जुआ मत खेलो पासों से मत खेलो जुआ मत खेलो ओ ये अनुज्ञा है ओ ओम ओम हा मैं स्वीकार कर रहा हूँ स्वीकार कर रहा हूं, हूं मेरे स्वीकार है ये हा हा इस अर्थ में अब ओम शब्द का प्रयोग हो रहा है ये परमात्मा के संदर्भ लौकिक दृष्टि से भी जब हम देखें कि कोई कि कुछ कार्य को हमारे को कहेगा हाँ ठीक है कर दूंगा ये चीज देंगे हाँ दे दूंगा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 तो लगता है कि ये बंधन ये नियम बना दिया ये नियम बना दिया यम नियम का पालन करो ये उपदेश दिया ये तो नकारते हैं हम उसको थोड़ा बहुत स्वीकारते हैं तो नकारते नकारते स्वीकार करते हैं जबरदस्ती से करना पड़ रहा है ये है ये स्वीकार नहीं हो रहा है हमारे कोई तो उसमें समृद्धि नहीं आएगी तो कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी हम परेशान भी होते रहेंगे थोड़ा बहुत कुछ लाभ भी मिलेगा तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हमको कुछ भी नहीं होगा पूर्वक स्वीकार करते हैं कुछ लाभ होगा लेकिन स्वीकार करके ओम कहके जब हम उसको अपना के ये मेरे हित के लिए है हमारे को मेरे को बढ़ाने के लिए ये भाव जब आ जाता है तब तो हम कहते हैं ओम हाँ ठीक है ये ठीक है ये बहुत समर्पण की भावना उसमें उत्पन्न हो रही है तो ओम शब्द का प्रयोग इस संदर्भ में भी होता है अनुजा के अर्थ में तो समर्थयिता हवाई कामान भवती अपनी कामनाओं को बढ़ाने वाला यानी पूर्ण करने वाला हो जाता है कौन यह एक विद्वान अक्षर उपासते, जो ये विद्वान इसको जानने वाला अक्षर उद्गीत की यानी ओम की उपासना करता है ओम की उपासना कैसे कर रहा है अनुजय के रूप में। दो तरीके बताए ओम के पीछे वाला ओम क्या था स्तुति और साथ में शाम रिक और शाम वाक और प्राण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 बोलिए आपको आपका तो और... तो तो समर्थन है बोलिए आपने ओम ओम ओम आपने को ही था। स्वीकृति होता है अमीर अमीन स्वीकृति अर्थ में खोला जाता है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अमीर कहने पर ओम की मिली निकलती है जी ठीक है वो सब कुछ बोलते हैं उपासना करते हैं प्रार्थना करते हैं सबसे अंत में आमीन आमीन ये भी बोलते हैं और स्वीकृति अर्थ में भी है यानी दोनों अर्थों में वहां प्रचलन में स्वीकृति अर्थ में भी और ध्वनि उस तरह बोले क्या ठीक है प्रणाम तो ओो ओो ओो ओो ओ, ओ, कुछ साधारण लगे ओ स